आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष एपिसोड में विशेष कार्यक्रम में और आज का जो कार्यक्रम है इसका नाम है आपका सवाल एडवोकेट बीके सिन्हा का जवाब विरेंद्र कुमार जी का जवाब आपको मिलेगा विरेंद्र कुमार सिन्हा जी का जो पेशे से एक बहुत ही अच्छे वकील है और 20 साल इनको अपने इस क्षेत्र में हुआ है आपका बहुत बहुत स्वागत है और आजकल हम जो करंट सीनारियों देखते हैं वर्तमान समय की परिवेश को अगर देखते हैं तो दिन में हजारों ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे बीच में और हम उनको देखते हुए अनदेखा करते हैं क्योंकि हमारी पहुंच उस तक नहीं होती या हमारे पास उसका ज्ञान नहीं होता या हमें सही तरीका नहीं पता होता इसलिए हम उन चीज़ों को बाईपास करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो आज के इस समस्या भरी दुनिया में हम लोग देखते हैं तो घर घर में ये चीज़ें होती हैं और हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई समस्या तो रहती हैं और जहां बात आती है कि इस समस्या का समाधान कैसे पाए या इसको कैसे सुलझाएं तो मुश्किल होता है कि हम किसी भी छोटे से छोटे वकील के पास भी जाते हैं तो उनका फ़ीस तो पहले देना पड़ता है तो वहाँ से शुरू होता है और फिर पहले से हम जैसे ही फीस देते हैं फिर बातें चलती हैं फिर कई बातें आती हैं कि अब ये केस ख़त्म कब होगा क्या ये सही तरीका है या कुछ ऐसी भी बातें हमारे बीच में आती हैं हम आज के इस शो के माध्यम से आपको फ्री लास्डवकेट का एडवाइस जो आपको दे रहे हैं फ्री लीगल एड यानि मुफ्त में कानून की सहायता आपको मिलेगा और ये सेवा देने के लिए हमारे साथ विरेंद्र कुमार एडवोकेट जुड़े हुए वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं और 20 साल से इनका एक्सपीरियंस है बीस साल हो गए इस पेशे में कि जो हेल्प है बहुत लोगों को मिलता है और मैंने भी उनको करीब से जाना बहुत कम समय मुझे मिला उनके साथ बैठने का एक मौका मिला और जैसे मैं बैठा उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो उनके पास काफ़ी फ़ोन आए कुछ दिल्ली से कुछ मुंबई से इस तरह के फ़ोन आते रहे और उस फ़ोन में सिर्फ ये नहीं कि किसी से बात कर रहे बस ये उनकी जो फ्री मुफ़त सलाह जो है वो देते रहते हैं और काफ़ी इनका नाम भी है और जो भी इनको फ़ोन करते हैं तो ये कभी भी नाराज़ नहीं होते ब शर्त किसी भी काम में व्यस्त हो लेकिन फ़ोन अटेंड करते हैं सही जो सलाह है वो देते रहते हैं तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आगाज़ करते हैं हम आप सभी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है वैं वैं। और सबसे पहला मैं कहूंगा कि एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है और एक सवाल हमारे एस के माध्यम से हमारे पास पहुंच चुका है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एक मैसेज आया है लिखा है एक दिन उनके घर में एक चोर घुस गया और कोई सामान लेकर चला गया है लेकिन इस पर हम क्या करें ऐसा सवाल है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम लोगों को जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसे संपर्क करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा हादसा हुआ है तो वैसी परिस्थिति में पुलिस को पावर है कि वो ट्रेस पास का केस फाइल कर सकती है और चोरी अगर हुई है तो चोरी का भी केस फाइल करेगी अंडर सेक्शन 380। और ट्रेस पास का भी केस फाइल करेगी तो इसे कंप्लेन करने पे आपको पुलिस के द्वारा इसमें मदद मिलेगी और राहत मिलेगी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है अगर कंप्लेन नहीं करेंगे साइलेंट रह जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं उसके लिए हो, हो, हो सकता हो। है कि दूसरे दिन फिर से चोरी हा, हा, बड़ा चोरी करके चले, चले जाएंगे या कोई और आ लेके जाएगा तो ये जरूरी है कि जब भी हमारे पास किसी भी तरह का कोई समस्या जैसे छोटी सी बात हमारे बीच में आई घर में कोई चोर आया और कोई सामान लेके गया हो सकता है कि आज छोटा लेके गया कल आपने कोई कम्प्लेन नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कोई बड़ा चोरी भी करे कुछ भी हो सकता है तो इसलिए ज़रूरी है हमें और एडवोकेट सिन्हा साहब का भी यही कहना है कि आप इस तरह की जो भी वारदात आपके घर में हो रहा है पास में हो रहा है उसका जरूर कंप्लेंट करना और अगर नहीं जाते हैं आप पुलिस स्टेशन जाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम हंड्रेड नंबर डायल करके अच्छा, अच्छा सूचना देनी चाहिए पुलिस को तो ये हंड्रेड नंबर पे भी हम लोग सूचना दे सकते हैं ताकि आगे कुछ ना कुछ चारी तो पुलिस आपके यहाँ आकर के खुद ही इंक्वायरी करेगी अच्छा अच्छा तो ये एक सरल उपाय हो सकता है कि आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाने के लिए Uh, कुछ समस्या है दूर है नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं लेकिन आप हंड्रेड नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस खुद आपके पास आएगी और केस फाइल करेगी तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे समस्या होगा और मैं चाहूंगा कि चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं आपकी समस्या क्या है या फिर आप अपने नाम के साथ में हमें मैसेज भी कर सकते हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है बिरेंद्र कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं एडवोकेट हैं हमारे साथ और उनसे कोई भी सवाल किसी भी तरह की बातें आप जरूर कर सकते हैं वो जवाब देने के लिए आपके लिए खास सेवा में उपस्थित है तो जरूर शेयर कर सकते हैं जनरल क्वेश्चन हमारे सुराजस जी ने पूछा है है है मैसेज करके लिखा कि कि हुआ है कि उनके जो पति वो पत्नी के माता पिता से जो है दहेज की मांग कर रहे हैं पत्नी को बिना बताए राइट right. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए पत्नी को ऐसी परिस्थिति में इनको... भी पुलिस से संपर्क करना चाहिए और 498 के तहत केस फाइल कर सकते हैं हाँ, 498 IPC के तहत 498 सी के तहत है इंडियन पेनल कोड है उसमें दहेज मांगना और दहेज देना दोनों अपराध है जी जी तो अगर कोई दहेज मांग रहे हैं और तो उसके लिए आ, 498 के तहत कंप्लेन करना चाहिए कंसर्न पुलिस स्टेशन में और अगर कंसर्न पुलिस स्टेशन कंप्लेन नहीं लेती है हुँ, हुँ। तो वैसी परिस्थिति में इनको अपना एक एडवोकेट अपॉइंट करके प्राइवेट केस फाइल करने का राइट है नहीं, नहीं। तो दहेज उत्पीड़न के तहत उनको उनके ऊपर जब केस फाइल हो जाएगा तो फिर उससे इनको सहूलियत होगी इनको इनकी समस्या का समाधान हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक सवाल आ रहा है क्या मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि पत्नी से तो डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं वो उनके माता पिता से मांग रहे हैं तो किसको फाइल करना पड़ेगा किस को फाइल करना चाहिए अच्छा डायरेक्ट Direct हाँ, इंडायरेक्टली उनको हरेसमेंट हाँ, हो रहा है हाँ, वो चीजें तो उसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो, तो पत्नी को राइट है अपने जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो लोग भी दहेज मांग रहे हैं उनके तहत 498 एंड 34 सेक्शन के तहत वो कंप्लेंट करें या एफ आई लॉन्च कराने का प्रयास करें दोनों ऑप्शन उनके पास पुलिस अगर कर लेती है तो है अगर तो केस केस कर कर केस हैं। हैं। तो आप तो हाँ का का बता देंगे तो जैसे अभी हमारे चल रहा था बॉम्बे में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया तो केस फाइल करने के बाद वो सरकारी नौकरी में थे मिस्टर उनके वो नासिक में रहते थे अच्छा और लड़की जो है बॉम्बे में, में रहती थी तो केस फाइल करने के बाद अभी मैं कल ही जैसे कि उनका सेटल कराया तो मिस्टर आकर के इनके जो भी ग्रीवांशिष थे अच्छा उन्होंने उनका पूरा किया है अब मुचल ढंग से दोनों साथ रह रहे हैं और आ, अच्छी तरह से तो हम लोग ये परेशानी कब आती है जब हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं आज के जमाने में हमें कोई मार रहा है और हम उसको कंप्लेन नहीं करते हैं तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है इसलिए कुछ भी परेशानी होती है अगर पति तकलीफ दे रहे हैं या फैमिली मेम्बर तकलीफ दे रहे हैं तो उनके अगेंस्ट हम लोगों को जिम्मेवारी हम लोगों की होती है कि हम कंसर्न पुलिस स्टेशन को संपर्क करें नहीं। और नहीं संपर्क करते हैं तो हंड्रेड नंबर पर भी डाल करके बता सकते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके जहन में भी कोई सवाल हो कोई बात हो तो ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप वीरेंद्र कुमार सिन्हा एडवोकेट से बात भी कर सकते हैं आप सवाल करिएगा और ज़रूर उनसे बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं एक और छोटा सा सवाल है जो मैसेज आया है चौरानबे इस नंबर पर लिखा है मेरा नाम सुगना है और और मेरा पति मेरे को छोड़कर भाग गया है तो ऐसे में मैं क्या करूं? वैसी परिस्थिति में भी इनको डोमेस्टिक भरण पोषण कौन करेगा मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है हसबैंड और वाइफ के बीच में होता है नहीं, नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर छोड़ करके भाग जाते हैं या जिम्मे का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर 498 और डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करेंगे तो इनको भी राहत मिलेगी और कई बार ऐसे होता है ना कोई ये तो गांव के लोग हैं तो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते हैं तो कई बार ऐसे होता है हमने देखा कि यहाँ ट्राइबल बेल्ट में लोग जो रहते हैं वो अपने ही समाज के लोगों से मिल सुलझाने की कोशिश करते हैं और कई बार वो चीज़ें सुलझती नहीं है बस यही वजह है नहीं और वो लड़की खुद फिर काम करके मजदूरी करके अपने परिवार को चला यही वजह है नहीं सुलझने का जी जी जी। कि हम लोगों को लॉ लोग की जानकारी नहीं होती है लॉ की जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग कंसर्न पुलिस स्टेशन को या कंसर्न जो कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ बैठते हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तो अपराधी अपराध कैसे कम होगा जब अपराधियों के अगेंस्ट हम सूचना नहीं देंगे पुलिस को कोर्ट को नहीं देंगे कोर्ट में जाकर के स्टेटमेंट हम नहीं देंगे डर जाएंगे तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ते जाएगा आज एक हस्बैंड छोड़ा कल दूसरा हसबैंड छोड़ेगा परसों तीसरा हसबैंड छोड़ेगा इसलिए जहाँ परेशानी बढ़ती है उसको दबाना नहीं चाहिए और उसको कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में ले के जाना चाहिए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस तरह का जो है सुगना जी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस तरह का जो फाइल है आप पुलिस में जाइए कंप्लेट लिखाइए एक बार आप करके देखिए हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो है जो भी आपका दुख है वो कम हो सकता है और इस तरह की घटनाएं सिर्फ आप के पास नहीं मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे जिनके पतिदेव उन्हें छोड़कर भाग्य होंगे दूसरी जगह सेटल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे लेकिन अगर आप फाइल करते हैं केस तो आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिलेगा और वो भी इस तरह का कार्य करेंगे तो कहीं कही ना कहीं से क्रांति जो है शुरू हो जाएगी और अपराध जो है काम होना शुरू हो सकता है और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए आपको किसी भी तरह और अगर, कोई अगर, इनको, चाहिए। अगर इनको अगर परेशानी है पुलिस स्टेशन में नहीं जा पा रहे हैं या एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में हम लोग फ्री लीगल एड चला रहे हैं मुफ्त कानूनी सलाह के हम लोग चला रहे हैं अच्छा तो वैसी परिस्थिति में ये बाईपोस्ट भी हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं या प्रॉब्लम भेज सकते हैं हम लोग जैसे कि ऑनलाइन भी सपोर्ट देते हैं अच्छा अच्छा बहुत बाई पोस्ट भी दे सकते हैं बाई फोन भी दे सकते हैं हर तरह का हम लोग फैसिलिटी रखें उनको हम लोग गाइड करेंगे कैसे उनको राहत मिल सकती है तो अगर सुगना जी को समझो कि उन्हें बाई पोस्ट उनको आपको आप तक पहुँचाना है तो क्या करना होगा तो हमारा एड्रेस है एड्रेस आप दे सकते हैं जी उस एड्रेस पे वो कुरियर के द्वारा पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं फोन के द्वारा भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं हर तरह की फैसलिटी आप लोगों नहीं ने ऑप्शन दिया है आ, बहुत ही अच्छी बात है हम आखिरी में आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल भी बताएंगे ताकि आप पोस्ट के माध्यम से भी अपना फ़ाइल केस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आप सभी को यह कार्यक्रम काफ़ी जो है के लिए मददगार बन सकता है आप अगर सवाल भेजते हैं तो जवाब आपको वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी देंगे एडवोकेट वीरेंद्र कुमार जी तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं का सवाल एडवोकेट विरेंद्र कुमार सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं और उसके साथ साथ फिर हम उसे काम में लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है यूं ही सुलझ जाती हैं कभी कभी हम लोग अपनी सोच से ही उस प्रॉब्लम को जो है बड़ा कर लेते हैं और सालों साल उसके पीछे जो है एक्शन नहीं लेने के कारण बहुत दुख फील करते हैं तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमें जो अच्छे जैसे कि वीरेंद्र कुमार जी हैं बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और वो खुद एक मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र भी चला रहे हैं तो ये इन सारी चीज़ों का हमें पूरी तरह से बेनिफिट लेना चाहिए तो आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि कई बार होता है कि पति जो है पत्नी के अगेंस्ट में डाइवर्स का एप्लीकेशन फाइल किया है तो ऐसे में पत्नी क्या करें डिवोर्स का केस फाइल किया है तो सबसे पहले तो उसका रिप्लाई करना चाहिए अच्छा और डिवोर्स के केस में ही उनको राइट है अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर के तहत वो मेंटेनेंस का डिमांड कर सकते हैं अच्छा मेंटे डिवोर्स के केस में भी मांग सकते हैं और वो सेपरेट वन ट्वेंटी फाइव के तहत भी मेंटेनेंस का केस फाइल करेंगे तो उनको राहत मिलेगी इसके अलावा वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के माध्यम से भी उनको एकोमोडेशन मेंटेनेंस मिल जाएगा तो इसके माध्यम से भी राहत ले सकते हैं और इसके अलावा उनको 498 का भी केस फाइल करना चाहिए अच्छा अगर ये प्रोसेस को एडोप्ट करते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा हम्म हम्म तो इसमें सबसे पहला और इनको और अगर साथ में रहना चाहते हैं तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट का ये अप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेपरेट फैमिली कोर्ट में जहां भी केस फाइल हुआ है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजूगर राइट में कोर्ट डायरेक्शन देगी कि आप लोग दोनों साथ में रहिए तो इससे भी इनको राहत मिल सकती है बहुत अच्छा। सारे ऑप्शन हैं कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग मुफ्त कानूनी सलाह दिन के लिए बैठे केंद्र तो है ही उससे संपर्क कर सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए रिप्लाई तो पहले देना चाहिए डाइवर्स केस में उसके बाद फिर आप जो है मेंटेनेंस का वो अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें लेकिन एक बार आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा एक बार जैसे एडवोकेट हैं उनके साथ संपर्क करके आप कुछ रायसलाह कर सकते हैं और ईजी मेथड्स हैं आजकल बहुत सारा जो कानूनी कागजात को देखकर कर हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं कि बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे उनके पास जाओ इनके पास जाओ ऐसा कुछ कल आज कल क्या है ना तो कि सभी लोग कमर्शियल होते जा रहे हैं इसलिए डॉक्टर वकील और पुलिस के यहाँ जाने से लोग कतराने लगे हैं। इसीलिए यही सोच करके हमने ये फ्री लीगल एड चलाना चला किया ताकि लोगों में जो ये दहशत है उसको दूर किया जा सके और लोग जो डरते हैं डरे नहीं वो आसानी से सलाह लेकर के प्रोसेस को एडॉप्ट कर सकते हैं अच्छा सिन्हा साहब एक बात बताइए जैसे कोई फे अपने को कोई केस करना है या कंप्लेट लिखवानी है आ, ऐसे समय में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है अच्छा, जैसे आ, किस टाइप का आप केस करना चाहते हैं जैसे मान लो अभी ये डाइवर्स का ही उनको अगर आ, वो मिला है तो ये अपना रिप्लाई भी करें और उनके प्रति हाँ रिप्लाई अगर इनको करना है तो सबसे पहले देखना ये हुआ कि उनके मिस्टर क्या करते हैं उनका क्या सैलरी है उनका क्या बैकग्राउंड है, है। सैलरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें अच्छा और क्रुअलिटी इनके साथ क्या क्या हो रहा है क्रुअलिटी से रिलेटेड एविडेंस इनको कलेक्ट करके कोर्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और दूसरा क्या इनकी सैलरी है उसके वो अगर ये देते हैं उनकी इनकम क्या है सैलरी मीन्स उनकी इनकम क्या क्या इनकम सोर्स क्या क्या है तो और कई बार ऐसे हो सकता है कि को कोई कमाता ही नहीं हो तो चला गया बेवड़ा है टाइम तो ऐसे में क्या करते हैं ऐसा यहाँ बेल्ट में तो मैं जहाँ तक जैसे लगा रहे क्या है कि अगर वो नहीं कमा रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ, तो उनके फैमिली मेंबर लोगों की ये ड्यूटी बन जाती है जैसे उनके ससुर हैं सास हैं उनकी अब उनके ससुर सास के नाम से अगर प्रॉपर्टी है उनसे इन कमा रही है तो उनके माध्यम उनसे भी ये मेंटेनेंस मांगने का राइट इनको बनता है उसमें भी इनका हो जाएगा ऐसा नहीं है कि हमने शादी कर लिया कई कई परिस्थितियों में ऐसा भी सुना होगा आपने कि मिस्टर इनकम जॉब में है और पत्नी भी जॉब में है तो पत्नी को बाहर कर दिया तो अब वो सोचते हैं कि है मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है कि आपको इनको मेंटेन करना है सैलरी करते हैं मिलता है इनको उससे कोई फ़र्क नहीं मैंटेन करना है एकोमोडेशन देना है ये दोनों चीज आपकी ड्यूटी बनती है आप भाग नहीं सकते अच्छा अच्छा, अच्छा। Use and throw नहीं, and throw सकते। नहीं हो हैं सही बात है लेकिन आ, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि लॉ की जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग प्रोसीड नहीं कर पाते हैं या नहीं। उनको सही सलाह भी नहीं मिल पाता है सही समय पे इसकी वजह से भी लोग आगे पुलिस के यहाँ या कोर्ट में या आगे नहीं जाना चाहते अच्छा इसके विपरीत अगर मैं कहूँ पत्नी छोड़ के भाग गई तो क्या पति कुछ तो, कर सकता है हाँ तो पति को भी वैसी परिस्थिति अच्छा, में राइट है हाँ, कंज्यूमर राइट का एप्लीकेशन वो भी फाइल कर सकते हैं अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर पति ने छोड़ दिया है तो पत्नी ही कर सकती है अगर पत्नी भी भाग जाती है तो लॉ <laughs> में ऐसा प्रावधान है कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजूमर राइट के माध्यम से पति को भी और पत्नी को दोनों को राइट है कोई किसी को छोड़ के भाग नहीं सकता है। नहीं। अगर भागता है तो फैमिली कोर्ट को राइट है वो दोनों को साथ में रहने का डायरेक्शन देगा अगर उसको नहीं फाइल करेगा तो फिर कंटेम्प ऑफ कोर्ट के तहत उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इसके अलावे पति को भी ये राइट है कि अगर पति नहीं काम कर रहा है तो पत्नी अगर काम कर रही है तो पत्नी से भी मेंटेनेंस हम ले सकते हैं अच्छा जो राइट पति को है वही राइट पत्नी को भी है दोनों को दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कन्या राइट फाइल कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं सिचुएशन है। क्या है सिचुएशन सिचुएशन क्या है है के ऊपर डिपेंड करता ओवरऑल सारी चीजें देखी जाती हैं और जो संभव हो अच्छा हो वो उनको देने की पूरी कोशिश कर सबसे पहले ऐसी परिस्थिति में प्रयास ये करना चाहिए कि कोई लोकल एडवोकेट्स के संपर्क में आना चाहिए और उनसे सलाह लेना चाहिए कोई भी सलाह मशवरे के बाद ही कोई केस फाइल करना चाहिए अगर वो संतुष्ट नहीं है तो किसी दूसरे तीसरे से भी संपर्क कर सकते हैं अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर फ्री लीगल ऐड है हाँ। वहां तो कोई चार्जेज लगता नहीं है वहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग सेवा दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में यहां भी संपर्क करेंगे तो हम लोग उनको पूरी कानूनी सहायता देंगे जी जी जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस लोग जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपका सवाल एडवोकेट बी के का जवाब इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कानूनी जो बातें हैं किस तरह से कोई समस्या आपके पास आती है तो उसका किस तरह से आप फाइल करते हैं कौन से नंबर से फ़ाइल करना है और क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं या कौन किसके पास आप जा सकते हैं डायरेक्टली जा सकते हैं इंडायरेक्टली जा सकते हैं या लीगल एड जो सेवा केंद्र है उससे आप संपर्क कर सकते हैं फ्री लीगल एड इस सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं जहां आपको मुफ्त कानूनी सलाह मिलता है और डायरेक्शन मिलता है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए तो मैं चाहूँगा कि कुछ जैसे कि हमारे सुगना जी ने मैसेज किया था उनके लिए मैं अगर एड्रेस नोट करना चाहें तो आप एड्रेस नोट कर सकते हैं पोस्ट के ज़रिए भी आप अपनी बात रख सकते हैं ताकि आपको पूरा सही इन्फॉर्मेश सही टाइम पर मिले इसके लिए मैं कि ब्रिंद्र कुमार सिन्हा भेज सकते हैं और एड्रेस लिखिए नंबर बिहाइंड क्लासिकल रेस्टोरेंट ओल्ड नागरदास रोड अंधेरी ईस्ट मुंबई ४०००६९ तो ये एड्रेस पे आप जो है आ, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिखकर पोस्ट के ज़रिए स्पीड पोस्ट के ज़रिए किसी भी तरह से आप इन तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातें और अगर आपको डायरेक्टली कोई समस्या है और पूछना चाहते हैं तो एक नंबर भी नोट कर लीजिए बरेंद्र कुमार सिन्हा जी का डबल नाइन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन जीरो फोर फाइव नंबर एक बार फिर नाइन 45. तो इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और अब अगर आप ईमेल के जरिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र से डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए भी तो ईमेल नोट कीजिए आप बी के सिन्हा बी के एस आई एन एच ए लॉ पॉइंट एल ए डब्लू पी ओ आई एन टी बी के सिन्हा लॉ पॉइंट एट द रेट जी मेल डॉट तो ये ईमेल एड्रेस से भी आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी जिज्ञासा ना करे आप किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो घर में चोरी हो गया हो पति भाग गया हो या बाजू वाले आपको तंग कर रहे हैं या हो सकता है कि प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स हो आपके ही प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो दो तीन एग्रीमेंट बन गए हो ऐसे कई सवाल आपके पास हो सकते हैं इन सारे सवालों के जवाब आप एडवोकेट बीरेंद्र कुमार सिन्हा जी से सुन सकते हैं सही रहा आपको मिल सकता है तो फ्री लीगल एड केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं ई के जरिए फोन के जरिए और एड्रेस के पोस्ट से भी आप संपर्क कर सकते हैं तो चलिए आप सभी के लिए पूरी तरह से जो है वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी आपके सहयोग के लिए बिल्कुल आपको फ्री लीगल एड देने के लिए बैठे हुए हैं तो आप उनका पूरा लाभ ले ऐसी शुभ कामना करते हैं और आपने जीवन में आप खुश रहें ऐसी शुभ आशा के साथ जाते जाते मैं कहूँगा एडवोकेट सिन्हा साहब जाते जाते एक छोटा सा मैसेज या जो लाइने आपको बहुत अच्छी लगती है जीवन में आपको मोटिवेशन मिलता है उन चीज़ों को पढ़ के या समझ के तो जीवन में क्या है कि कभी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए हम लोग जी को। जी जी और थोड़ी बहुत लॉ की जानकारी हम लोगों को रखनी चाहिए जैसे आई है सी है एविडेंस एक्ट है इसकी जानकारी हम सभी लोगों को होना चाहिए। होना चाहिए कैसे होगा जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे <laughs> उसके लिए आप किसी लीगल एडवाइजर के संपर्क में रहिए या आप घर में एक छोटी सी बुक है क्रिमिनल मेजर एक्ट बोलते हैं, अच्छा उसको अगर पढ़ते पढ़ हैं, हैं तो पढ़, हर घर में हम चाहते हैं कि एक क्रिमिनल मेजर एक्ट रहे और जैसे हम हर हिंदी पढ़ रहे हैं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं हर भाषा पढ़ रहे हैं तो उस तरह से हम लॉ का भी एक सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लॉ की जानकारी रहेगी तो हम गलती भी नहीं करेंगे लॉ की जानकारी नहीं रहने की वजह से ही लोग गलती करते हैं और लॉ की जानकारी नहीं रहने की वजह से ही हम लॉ को अप्रोच नहीं कर पाते जैसे पुलिस को नहीं अप्रोच कर पाते कोर्ट को नहीं अप्रोच कर पाते हैं एडवोकेट को अप्रोच नहीं कर पाते तो इस ढंग से जानकारी होनी चाहिए हर फैमिली को तो किसी प्रकार की कोई समस्या किसी घर में नहीं होगा जी वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं चाहूँगा मैं भी यही रिपीट करना चाहूँगा कि आप जो भी कानून के बारे में जानकारी है आप थोड़ा सा उसकी जानकारी ज़रूर लें और अगर आपको किताब मिलता है तो किताब ज़रूर पढ़ के अपने पास थोड़ा सा अपडेट कानून के बारे में ज़रूर आप रहें तो इससे आपको जो भी बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही लेकिन इसके वजह से आप खुद सतर्क रहेंगे आप कोई गलती नहीं करेंगे ये मेन मुद्दा है इसका तो चलिए दोस्तों आप सभी सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और एडवोकेट बीके के सिन्हा जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह के आपके सवाल सुनेंगे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी और आप तक जो है कानून की बात पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको मदद करने के लिए और आप सवाल करके आप इस मदद का लाभ ले सकते हैं तो चलिए आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियोम नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो